भाष्यार्थ अध्याय शांक्या तृतीय तृतीयखंड वृष्टि विषयक पांच प्रकार की सामोपासना वृष्टौ प्रंचविधम सामोपासीवायते स सा प्रस्ताव वर्षति स उदीथो विद्योतते स्तनयती सतिहार वृष्ट में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें पूर्वी वायु हिंकार है मेघ जो उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है जो बरसता है वह उद्गीत है जो चमकता और गर्जना करता है वह प्रतिहार है वृष्टौ पंचविधम सामोपासित लोकस्थित लोकस्थितृष्टि निमित्तवाद पुरवाताुग्रहण वृष्टि यहास हिंकारादी निदान अतरोवांकारथम्यत मेघो जायते स प्रस्ताव प्रशि मेघजनने वृष्टेह प्रस्ताव इति प्रसिद्धि वर्षति वर्ष सगी शैष्या सतिहार प्रति वृष्टि में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें लोगों की स्थिति वृष्टि के कारण होने से इसका लोक संबंधी उपासना के अनंतर निरूपण किया गया है पूर्वी वायु हिंकार है पूर्वी वायु से लेकर जल ग्रह पर्यंत वृष्टि कही जाती है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 वर्षा करा लेता है उदृहना तन निधन समाप्ति साम फल मुपासनस्य, वर्षति वर्षतिहासमा इच्छा तथा वर्षयति आसतियाम अभी वृष्टौ यह एत्यादिपूर्वत बादल जो जल ग्रहण करता है या निधन है क्योंकि समाप्ति में इन दोनों की समानता है